भारतीय दर्शन जैन दर्शन दिव्य मानुष नारकीय तथा तिरक ये चार जीव के परिणाम हैं जिसे पर्याय कहते हैं पर्याय पुनः दो प्रकार का होता है द्रव्य पर्याय तथा गुण पर्याय भिन्न भिन्न द्रव्यों में जो एक की बुद्धि का कारण है वह द्रव्य पर्याय है जड़ द्रव्यों के संगठन से जो उत्पन्न होता है उसे समान जातीय द्रव्य पर्याय कहते हैं जैसे स्कंध आदि एवं एक चेतन तथा दूसरा जड़ इन दोनों के संगठन से जो उत्पन्न होता है जैसे मानु शरीर उसे असमान जातीय द्रव्य पर्याय कहते हैं इन सबों में जीव और पुद्गलों का संगठन होने के कारण विशुद्ध नहीं है ये द्रव्य पर्याय है द्रव्यों के गुणों में जो परिणाम के कारण परिवर्तन हो उसे गुण पर्याय कहते हैं जैसे आम के रूप में कच्चे आम का एक रूप होता है और पकने पर उसी आम का रूप बदल जाने पर वह दूसरा रूप हो जाता है फिर भी वह आम तो रहता ही है यह गुण पर्याय का उदाहरण है इसी प्रकार मनुष्य के ज्ञान में भी परिवर्तन होता है जैसे मति श्रुत अवधि आदि कहते हैं यह भी ज्ञान रूप गुण के पर्याय हैं दिव्य रूप या नारकीय रूप या मानुषीय रूप कोई भी रूप जीव धारण कर ले फिर भी वह जीव तो रहता ही है जीवत्व रूप भाव का नाश कदाचिद भी नहीं होता अतएव शरीर का मरण होता है न कि जीव का यही एक प्रकार का जैनों का सद्भाववाद कहा जाता है इसलिए यह भी कह सकते हैं कि पर्याय का परिणाम होता है न कि द्रव्य का द्रव्य तो एक प्रकार से नित्य है वह अपने द्रव्य स्वरूप को कभी नहीं छोड़ता है हां, पर्याय रूप में वह अनित्य भी है यही जैनों का प्रसिद्ध अनेकांतवाद है साधारण रूप में बद्ध और मुक्त के भेद से जीव दो प्रकार के हैं बद्ध या संसारी जीव पुनः त्रस जंगम तथा स्थावर के भेद से दो प्रकार का है स्थावर जीवों में एकमात्र इंद्रिय त्वक इंद्रिय होती है और क्षेत्री जल तेज वायु तथा वनस्पति जगत ये सभी स्थावर जीव हैं। जिन जीवों में एक से अधिक इंद्रियां हैं वे त्रस कहलाते हैं मनुष्य पक्षी जानवर देवता नारकीय लोग ये सभी त्रस जीव हैं। इनमें पांचों इंद्रियां होती हैं जो जीव पृथ्वी के स्वरूप को धारण करते हैं उन्हें पृथ्वी जैसे पत्थर जो जलीय स्वरूप को धारण करते हैं उन्हें अप काय जैसे सेमार कहते हैं इसी प्रकार वायु काय तथा तेजह काय भी होते हैं